ओूड़मणि कृत विदुर्बल कृतवासुखी भवो बव्यायलातावपिता नूतनजलधरुचे गोपवधे गुकुचौराय तस्बीजा शकर शंकर्यं केशववादरायण सूत्र भाष्य कृत पुनः पुनः ईश्वर गुररात्मति मूर्ति विभागि व्योम व्यादेहाय दक्षिणाूर्त ओ विशेष में स्वतः व्यावर्तकत्व उसका लक्षण क्या है भिन्न स्वभिन्नलिंग आदि स्विशेषक इतरभेद अनुमित अभिषेत्व साजात्यम ये किस आधार पर साजात्य निर्णय होगा पदार्थ विभाजको उपाधि तो साजात्य अर्थात ये पदार्थ विभाजको उपाधि उसके आश्रय पर साजात्य निर्णय होगा ठीक है आगे पूर्व पक्ष ने कहा था एत परमाणु तो ये परमाणु का व्यापर तो हो जाएगा क्यों विशेष मानेंगे तो सिद्धांत कि एतद परमाणुत्व ये आप जिस परमाणु को दूसरे परमाणु से भिन्न करेंगे वो जो अपादान परमाणु होगा ऐतद परमाणुत्व तो वो अपादान परमाणु में नहीं रहेगा ये कैसे सिद्ध करेंगे तो अगर ये अपादान परमाणु में एतद परमाणुत्व तो नहीं रहेगा उसके लिए अगर और आप कुछ उपाय लगाएंगे तो फिर जो आप अभी लाएंगे भेदक वो भेदक भी उसमें नहीं रहेगा उसके लिए क्या प्रमाण होगा ऐसा कहे कि अनवस्था दोष हो जाएगा अभी पूर्व पक्ष कहता है अगर एतद परमाणुत्व तो स्वीकार करने से आपको अनवस्था दोष हो रहा है तो परमाणु में विशेष स्वीकार करने से ये विशेष दूसरे से कैसे भिन्न होगा ये तो समान अनवस्था दोष होगा नन विशेषु एष प्रसंग चेत अर्थ व्यावर्तका अनावस्था ये दोस भी ये दोषा है सिद्धांति कहते हैं कि नर्थ विशेष से धर्मीग्राहकमान स्व्यावृतया सिद्धे विशेषस्य धर्मी मानेन अभी विशेष हो गया स्वतः व्यावर्तक तो विशेष में स्वतः व्यावर्तक तो आएगा तो स्वतः व्यावर्तक तो हो गया धर्म और धर्मी कौन हो जाएगा विशेष तो धर्मी ग्राहक जिस प्रमाण से विशेष का ग्रहण होगा उसी प्रमाण से विशेष स्वतः व्यावृत है ऐसा होकर के ही ग्रहण होगा जैसे ये कहते हैं आ, ये अद्यदि विचार विधि जब हम घट को ग्रहण करते हैं तो घट इतर भिन्न ग्रहण होता है कोई पदार्थ जब ग्रहण करेंगे ये इतर भिन्न ग्रहण होगा ऐसे यहाँ पूर्व पक्ष का मत है तो इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं कि जिस प्रमाण से विशेष ग्रहण होगा विशेष ग्रहण समकालतया विशेष इसी धर्म वाला है अर्थात तो स्वतः व्यावृत है इसी रूप से ही विशेष ग्रहण होगा टीका में देखिए हा अनुमान देते हैं टीका में अवस्था अनवस्थान ठीक है ये तो हो गया था आगे देखिए धर्मी ग्राहक माने न धर्मी ग्राहक धर्मी हो गया विशेष विशेष को ग्रहण करने वाला प्रमाण कहते हैं परमाणु किंचिलिंग ज्ञाप्य भेदत्व कपाल भेद ज्ञाप्य घट घटभेद अभी घटभेद के न्ञाप्य कपाल भेद ज्ञाप्य घट भेद ये हो गया हमारा दृष्टान्त कहा कपाल भेद ज्ञाप्य घट भेद किंतु क्यों देख लीजिए पक्ष क्या है परमाणु भेद किंचित लिंग ज्ञाप्य परमाणु भेद कुछ लिंग से ज्ञाप्य होगा दृष्टांत देते हैं घट घट घटभेद भी किंचित लिंग से ज्ञाप्य होगा किस लिंग से ज्ञाप्य होगा कपाल भेद लिंग से ज्ञाप्य होगा तो जो दृष्टांत हुआ दृष्टांत हो गया घटभेद और पक्ष क्या है परमाणु भेद दृष्टांत तो में साध्य रहना चाहिए साध्य क्या है लिंगा ज्ञाप्यत्वम तो अभी जो आपका दृष्टांत तो हो गया घट घटभेद इसमें किंचित लिंगा ज्ञाप्य रहना चाहिए तो किंचित लिंगा ज्ञाप्यत्म कपाल भेद ज्ञाप्यत्व इसलिए वास्तविक तो दृष्टांत तो हो गया घट घटभेद इतने अंश दृष्टांत हैं वो तो आप स्पष्ट कर देने के लिए कह दिया कि कपाल भेद ज्ञाप्य और हेतु क्या हो गया भेदत्व तो भेद में भेदत्व तो रहेगा तो रहने से यह अनुमान से सिद्ध हुआ अब ये जो धर्मी ग्राह मानो हुआ इस अनुमान से क्या सिद्ध होता है कि परमाणु में रहने वाला भेद किसी का भेद से ज्ञाप्य होगा किसका भेद से ज्ञाप्य होगा कहते परमाणु में और कुछ चीज रहेगा जो कि स्वतः परस्पर से भिन्न है तो इसी से सिद्ध होता है तो किंचित लिंग ज्ञाप्य अर्थात तो विशेष भेद ज्ञाप्य जैसे कपाल भेद ज्ञाप्य घट भेद हुआ इसी प्रकार की विशेष भेद ज्ञाप्य परमाणु भेद ये सिद्ध हुआ कैसे देखिए प्रश्न हुआ था कि ये जो विशेष है ये परस्पर से स्वतः व्यावृत है ये क्यों कहेंगे जैसे परमाणु परस्पर से स्वतः व्यावृत नहीं है तो इसलिए कि विशेष मानते हैं अभी विशेष स्वतः व्यावृत क्यों है सिद्धांत कह दिया कि जिस अनुमान से आप विशेष को ग्रहण करेंगे उसी अनुमान से स्वतः व्यावृतया ग्रहण होगा इसके लिए अनुमान दे रहे हैं परमाणु भेद किंचित लिंग ज्ञाप्य भेद अनुमान दे दिए परमाणु में भेद अन्य किसी में रहने वाला भेद के द्वारा ज्ञाप्य होगा अर्थात तो परमाणु में और कोई पदार्थ रहना है जिसमें एक जिसमें भेद जिस रहेगा गिंचित, गिंचित, हाँ, किंचित किंचित लिंग ज्ञाप्य वो लिंग कौन होगा जैसे दृष्टांत तो देते हैं कपाल भेद ये हो गया लिंग उससे क्या सिद्ध होता है घट भेद जैसे घट भेद कपाल भेद के द्वारा ज्ञाप्य हुआ तो कपाल भेद हो गया लिंग इसी प्रकार की परमाणु भेद हो जाएगा ज्ञाप उसका भी कुछ एक भेद कहीं होना चाहिए वो ज्ञापक भेद कौन होगा कहते हैं परमाणु में और कुछ रहेगा जो परस्पर से भिन्न होंगे समझ में नहीं आया इतना तो लिखा है <laughs> तो आप कहेंगे कि किंचित लिंग से पर्वत भेद को ले लेंगे इस प्रकार कहेंगे ना तो तो तो तो क्या चीज़? लिंगो छोड़ दीजिए धर्म ले लीजिए किंचित धर्म ज्ञाप्य होगा लिंगो अर्थात तो लीनम अर्थम गमयती लिंगम ये परमाणु में भेद है परमाणु भेद है कैसे पता चलेगा अन्य कहीं भेद से ये ज्ञापित तो होगा जिसके द्वारा ज्ञापित होगा कैसे किंचित लिंगो ज्ञाप्य तो हो आगे तो जोड़ देंगे और क्या प्रश्न इसमें किंचित लिंग ज्ञापित तुम किंचित लिंग से किंचित धर्म ले लीजिये ज्ञापित अभी परमाणु का भेद अन्य किसी के द्वारा ज्ञापित होगा किसके द्वारा ज्ञापित होगा।, होगा वो कहते हैं विशेष का भेद के द्वारा अर्थात तो परमाणु भिन्न है ये किसी के द्वारा ज्ञापित होगा किसके द्वारा कहते हैं विशेष के द्वारा क्योंकि विशेष परमाणु भेद का लिए और ये जो विशेष होंगे उनमें भी भेद रहेगा क्योंकि विशेष में भेद यही ज्ञापक होगा परमाणु भेद का ऐसे लोग ये अनुमान से सिद्ध करते हैं है अच्छा। वास्तविक तो क्या ना इसमें एक प्रकार की मतलब इतना आसान नहीं है क्योंकि अभी आप क्या करते हैं परमाणु भेद विशेष भेद से ज्ञापित हुआ अर्थात तो विशेष भेद को हम <laughs> तो कहेंगे विशेष में भेद कैसा होगा विशेष में अगर भेद नहीं होगा तो परमाणु भेद सिद्ध कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो फिर आगे आपको अनवस्था दोष लगेगा तो इसलिए अनवस्था दोष को वारण करने के लिए वो कहते हैं कि नहीं ये परस्परों से भेद होगा जैसे कहते हैं कि नया एक लोग ये व्यवसाय ज्ञान को कैसे जानेंगे ये अनुव्यवसाय ज्ञान कहाँ उत्पन्न होगा आत्मा में किसके द्वारा जाना जाएगा मन के द्वारा जाना जाएगा ठीक है ये व्यवसाय ज्ञान कहाँ उत्पन्न होगा आत्मा में किसके द्वारा जाना जाएगा अगर आत्मा में उत्पन्न होने वाला पदार्थों को मन के द्वारा जाना जाता है उसके लिए और एक ज्ञान जरूरत होता है समान धर्म अनुव्यवसाय ज्ञान में भी रहना आत्मा में उत्पन्न होता है और मन के द्वारा जाना जाता है फिर उसके लिए क्यों आगे और नहीं मानेंगे तो क्या कहते हैं बोलो अनवस्था होगा अर्थात तो ये सैद्धांतिक मतलब तो उनका सिद्धांत है मान लिये इस प्रकार कहते हैं जब आप विशेष को स्वीकार करते हैं परमाणु को भेद करने के लिए विशेष को तो स्वीकार करते मानते हैं अर्थात तो कल्पना करते हैं जिस समय में विशेष का कल्पना करते हैं उस समय में ये कल्पना साथ में भी करना होगा कि ये विशेष परस्पर भिन्न है अर्थात तो इसमें और भेद नहीं चाहिए उनका सिद्धांत तो अर्थात समान मतलब जब इसका कल्पना करेंगे इसी धर्म वाला मान करके कल्पना करेंगे विशेष को परस्पर भिन्न ऐसे मान करके ही सीधा कल्पना करेंगे ये उनका सिद्धांत तो है अच्छा देखिए कपाल भेद ज्ञाप्य घट भेद इति विशेष साधक अनुमान न ये अनुमान से विशेष का सिद्धि हो रहा है विशेष सिद्धि कहाँ कहते हैं किंचित लिंग ज्ञाप्य ये किंचित लिंग कौन होगा कहते हैं विशेष भेद ये लिंग हो गया तो विशेष भेद अर्थात साध्य का घटक तो विशेष सिद्ध होता है और विशेष परस्पर भिन्न है ये भी सिद्ध होता है स्वतः स्वतः का मूल में दे दिया स्वतः व्यावृतया एव सिद्धे स्वतः का अर्थ प्रमाणातर निरपेक्ष व्यावृत्या अर्थात परमाणुअतर रूपेण एव स्वत तो व्यावृत ये विशेष तो विशेष स्वतव्यावृत अर्थात तो वो विशेष परमाणुअतर में नहीं रहेगा जो विशेष एक परमाणु में रहेगा वो परमाणुअतर में नहीं रहेगा तया एव सिद्धे है सिद्धे अर्थात तो अनुमिते है आगे पंक्ति देखिए परमाणुअतर वृत्ति विशेष्य अगर विशेष दूसरे परमाणु में भी रह जाएगा जो विशेष क परमाणु में रहेगा अगर वो क परमाणु में भी रह जाएगा तो परमाणु वृत्ति परमाणु परमाणुअतर भेद साधकत्व तो असंभवात अगर वो विशेष दूसरे परमाणु में भी रह जाएगा फिर भेद साधक नहीं हो पाएगा असंभवात कैसे असंभवात अभा ठीक है इसमें असंभवत तो असंभव व्यावर्तकत्वना विशेष एवं न सिद्धेत अगर विशेष दूसरे परमाणु में भी रह जाएगा वही समान विशेष तो विशेष फिर व्यावर्तक हो पाएगा नहीं हो पाएगा और विशेष का कल्पना क्यों करते हैं परमाणु का व्यावर्तकत्वना तो इसलिए उनको साथ में यह भी कल्पना करना पड़ेगा कि परमाणु अंतर में न रहे नहीं तो कल्पना ही व्यर्थ हुआ न सिद्धत्तिसंधान सहकृता परामर्शा इतर परमाणुअवृत्ति विशेष विशेषस्य सिधे तो अगर विशेष परमाणु अंतर में भी रह जाएगा तो भेद साधक नहीं बनेगा तो इसलिए विशेष का जो धर्म है कि परमाणु का भेद साधक वह न सिद्धेत ये अनुपत्ति नहीं आय लोग अनुपपत्ति प्रमाण मानेंगे नहीं मानेंगे तो इसलिए कहते हैं अनुपपत्ति प्रतिसंधान सहकृतात् परामर्शादि परामर्शात इतर परमाणु अवृत्तित्व जहाँ वेदांति मीमांस लोग अनुपत्ति प्रमाण लगाते हैं अर्थापत्ति प्रमाण वहां न्यायिक लोग क्या करेंगे भेत्री। केवल व्यक्ति अनुमान देंगे तो परामर्शात इतर परमाणु अवृत्तित्व न विशेष से सिद्धि कैसे? ये क्या है ना यहाँ बहुत तर्क नहीं है इसमें वो लोग कहते हैं कि ये विशेष को क्यू कल्पना करते हैं एक परमाणु को दूसरे परमाणु से भिन्न करने के लिए यह तो कोई चक्षग्राह्य नहीं है इसलिए अनुमान से सिद्ध करते हैं क्या अनुमान देते हैं कि ये परमाणु दूसरे परमाणु से जो भिन्न होता है न परमाणु का भेद किसी एक भेद के द्वारा ज्ञाप्य होगा जैसे घटभेद कपाल भेद के द्वारा ज्ञाप्य होता है वो भेद जिसके द्वारा परमाणु भेद ज्ञाप्य होगा वो भेद का आश्रय वो परमाणु में रहना चाहिए परमाणु के साथ संबुद्धि होना चाहिए नहीं तो कहेंगे पर्वत नदी से भिन्न है वो तो नहीं होगा तो परमाणु को भेद करने के लिए वो लोग स्वीकार करते हैं विशेष पदार्थों को और उसी के साथ ये भी स्वीकार कर लेते हैं कि ये विशेष दूसरे में नहीं रहना चाहिए एक क्या नहीं रहना है अगर परमाणु में रह जाएगा भेद होगा क्या नहीं रहेगा आवश्यक है ना जो परम विशेष अलग विशेष रहेगा अर्थात एक विशेष क परमाणु में जो रहेगा वो क परमाणु में नहीं रहेगा वही कहते हैं अर्थात ये उनका सिद्धांत तो उसी समय में ही ग्रहण करेंगे अर्थात जब वो विशेष का कल्पना किए उसी के साथ विशेष विशेषांतरात भिन्न वो साथ में ही कल्पना करिए अच्छा आगे एवं च दिनकरी में नित्य द्रव्यु विशेषा सिद्धा सभी नित्य द्रव्य में विशेष ये मानेंगे तदगुणास्तु तदगुण अस्त तद नित्य द्रव्य का जो गुण अभी नित्य द्रव्य को परमाणु को परमाणु से भिन्न करने के लिए आप विशेष माने अभी जल परमाणु में जो रूप रहेगा जल परमाणु में क्या रूप रहेगा अभास् शुक्ल तो ये एक जल परमाणु में जो अभास और शुक्ल रूप रहेगा वो दूसरा जल परमाणु में रहेगा क्या नहीं रहेगा अभी ये रूप को वो रूप से कौन भेद करवाएगा परमाणु को परमाणु से भेद करवा दिया विशेष अभी उसमें रहने वाला रूप को कौन भेद कराएगा इसलिए कहते हैं कि तद्गुणास्तु तद्गुणार्थ नित्यद्रव्य गुणास्तु न विशेषवंत नित्य द्रव्य में रहने वाला गुणों में और विशेष मानने का आवश्यक नहीं है कैसे भेद सिद्ध करेंगे आश्रय रूपेण विशेषेण एव तेम व्यावृतत्वात उनका जो आश्रय नित्य द्रव्य में रहने वाला जो गुण गुणों का आश्रय हो गया नित्य द्रव्य नित्य द्रव्य में वो विशेष रहेगा तो नित्य द्रव्य में विशेष रह करके आश्रय को भेद कर दिया आश्रय भेद से आश्रित तो भेद हो जाएंगे इसलिए आश्रित में और नहीं मानेंगे आश्रय रूपेण विशेषण एव तेसा आश्रय रूपेण तेम व्यावृतत्व अर्थात आश्रय के द्वारा ही उनका व्यावृत्त हो जाएगा और आश्रे आश्रय रूपेण विशेषण आश्रय ही विशेष है विशेष अर्थात अंत्य विशेष नहीं अर्थात भिन्न आश्रय रूपेण भिन्न तेसाम ते व्यावृतत्व उनका जो आश्रय है वही परस्पर भिन्न हो गए होने से उनने वाला गुण भी भिन्न हो जाएंगे और जो आश्रय वो कैसे भिन्न हो जाएगा कहते हैं आश्रय आश्रय से विशेष वत्तया व्यावृतत्व है ना उनका जो आश्रय है वो विशेषवान है नित्य द्रव्य में रहने वाला गुण गुण का आश्रय हो गया नित्य द्रव्य वो विशेषवान है तो आश्रय से विशेष वत्तया अर्थात विशेषवान रूपेण विशेषव रूपेण व्यावृतत्व विशेषत्व समवात ये विशेषत्व अर्थात भेद भिन्नत्व व्यावृतत्व आश्रय च विशेष वत्तया विशेष का अर्थ हो गया अंत्य विशेष बोलने से तेना व्यावृतना विशेषत्व संभव विशेषत्व तो अर्थात व्यावृतत्व भिन्नत्व भिन्नत्व भिन्न इति इतिभाव अर्थात नित्य द्रव्य में रहने वाला गुणों के लिए और विशेष मानना जरूरत नहीं आश्रय भिन्न हो गया तो उनमें रहने वाला गुण भी भिन्न हो जाएगा ठीक है अभी परमाणु में तो विशेष मानेंगे और ये जो ईश्वर आकाश काल दिग ये सब कहते हैं ईश्वर आकाश और नित्य ज्ञान शब्दाभ्याम व्यावृत्य है संभवात न विशेष इति अपि आहु कुछ लोग कहते हैं ईश्वर नित्य द्रव्य है, है। उसमें भी विशेष मानना पड़ेगा आकाश भी नित्य द्रव्य है उसमें भी विशेष मानना पड़ेगा कहते हैं विशेष मानते हैं भेद भेदकत्वना अभी ईश्वर जो है वो नित्य ज्ञानवान नित्य ज्ञानवान और कोई है क्या तो नित्य ज्ञान वत्व धर्मेण ईश्वर अगर व्यावृत हो जाएगा अन्य से फिर उसमें विशेष क्यों मानेंगे और आकाश के लिए शब्द शब्दवत आकाशम तो होने से शब्द वत्वे ना आकाश दूसरों से भिन्न हो जाएगा तो उसमें विशेष मानने का आवश्यक नहीं है इति अभी आहु ऐसा कुछ लोग कहते हैं आहु के ऊपर क्या टिप्पणी दिया है तीन नंबर न इसमें क्या लिखा है नीचे कवत्वादिकम विशेष पदार्थो वूलुद्ध एत ये कुछ यहाँ गड़बड़ है कवत्वादिकं। वे भी ना तो समान पुस्तक है यहाँ आप लोग का पुस्तक में टिप्पणी है आहू के ऊपर नहीं है अच्छा हाँ आहू तो अश्वर हो गया ना कुछ विशेष और कुछ लिखा नहीं उसके ऊपर कहा आहू जो अभी आहू पढ़ रहे हैं विशेष आहू इसके ऊपर टिप्पणी है राम रुद्री में कवत्वाधिकम यहा तो कुछ नहीं है विशेष इति यार विशेष आहुतिम कव यहाँ तो कुछ नहीं ऐसे कवत्वाधिकम ये तो कुछ ऐसे नहीं है ठीक है ये जो, जो चीज समझ में नहीं आता है, उसमें क्यों समय नष्ट करना है आगे विशेषे अतिरिक्ते माना कहते हैं विशेष को अतिरिक्त पदार्थ मानने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है तो विशेष परमाणु को भेद सिद्ध करता है परमाणु का नहीं मानेंगे तो कैसे भिन्न होगा कहते यथे वह विशेषाण सुवृत्ति धर्म बिना व्यावृतम तथा नित्य धर्म अपीति कैसे लोग क्या ये तथेवा, तथेवा। ये तो ये अच्छा व्यावृत तुम न है ना इसलिए तथे होगा अच्छा ये वो है ना इसको पेन में कर दिया गया हाँ तो इसलिए सुधार कर देना है क्योंकि यया एवं विशेषाणाम स्ववृत्ति धर्म यथेव विशेषाणाम विशेष में तो और कोई धर्म नहीं मानते हैं व्यावर्तकत्व तो विशेष को कहते स्वतः व्यावर्तक कहते यथेव आप लोग का क्या पाठ है यथेव तो यथेव विशेषाणाम स्ववृत्ति धर्म बिना विशेष में और कोई धर्म नहीं है तो नहीं होने पर भी विशेष स्वतः व्यावृत्त मान लिया गया विशेषाणाम व्यावृतम तथे उसी प्रकार नित्य द्रव्याणी इति आहो नित्य द्रव्य परमाणु वो भी ऐसे स्वतः व्यावृत हो जाएंगे क्यों उसमें विशेष मानेंगे तो ये नब्बे लोग कहते हैं अच्छा ठीक है यह कुछ नहीं परमाणु और, और से हैं थे थे धर्म। अच्छा यहाँ कुछ ठीक है देख के आगे बताएंगे विशेष का विचार हो गया, गया। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष आगे समवाया उसके लिए कारिका देखिये एकादश कारिका घटा दीना कपाला दो द्रव्येषु द्रव्यु गुणकर्मो तुते संबंधः समवायः प्रकीर्तितः द्रव्येषु घटादी कपलाद द्रव्यु गुणकर्मण त्रव्यगुणकर्मसु जाते नित्य द्रव्य विशेष इनका बीच में संबंध समय प्रकृति घटादीना है कपाल अर्थात तो, अवयव अवयवीनो समवायस आगे द्रव्येषु गुणकर्मणः द्रव्य गुण यो हो द्रव्य कर्मणो हो और द्रव्य गुण कर्म में जाति तो यहाँ कहते हैं जाति व्यक्ति व्यक्ति अर्थात तो जाति का आश्रय को व्यक्ति कहा जाता है व्यक्ति उसमें धातु क्या है अंजु अंजुम रक्षण व्यक्ति अभिव्यक्ति तो ये व्यक्ति जो होता है वो जाति का व्यंजक होता है इसलिए उसको व्यक्ति कह दिया जाता है अर्थात व्यज्यते अनैन व्यक्ति तो जाति का जो व्यंजक होगा उसको व्यक्ति कह दिया जाता है चकार से ये नित्य नित्य द्रव्य और विशेष इतने में समवाय संबंध नया स्वीकार करते हैं कहा गया है अवयव अवयवी ये द्रव्य गुण और द्रव्य कर्म और जाति व्यक्ति नित्य द्रव्य विशेष इतने में स्वीकार करते हैं आगे मुक्तावली में अवयवा अवयविनोर जाति व्यक्तियों गुण गुणिनो क्रिया क्रियावतोर नित्य द्रव्य विशेष विशे संबंधः स समवाय इतने का बीच में जो संबंध होता है वो समवाय और समवायत्व समवायत्व नित्य सम्बंधत्व उसका लक्षण कह दिए इसका स्थान कह दिए कहाँ कहाँ ही रहेगा और इसका लक्षण कह दिए नित्य सम्बंधत्व दिनोकरी में मूलम् घटादीना कपलाद द्रव्यु गुणकर्मणों तेस जाते संबंधित मूल त्र घटपद कपालव इति ये दोन दोनपद अवयवी और अरअवय घटपद हो गया अवयवी के लिए कपाल अवयवकेले अवयव, के लिए। अवयव परा। पर पर अर्थत <CoreyNeck> कहा अवयव अवयबीनो जाते चकारेण नित्यद्रव्यु विशेष संबंध समुचीयतेद्रव्य विशेष इनका बीच में भी संबंध संवाय सम्बन्ध होगा नित्यद्रव्य विशेषयो मूल में कह दिया नित्यद्रव्य विशेषये चकार से ये भी हो जाएगा नित्य सम्बधत्व आगे दिनक में समवाय लक्षण आह समवाय का लक्षण हो गया नित्य सम्बंधत्म ये समवाय का लक्षण संबंधस्य संबंधी भिन्न ग्राह्यत्वेन संबंध संबंधी से भिन्न रूपेण ग्रहण होना पड़ेगा ऐसा नहीं कि संबंधी ही संबंध बन जाए जैसा कहते हैं स्वरूप संबंध तो ये जैसे भूतल में घटाभाव है तो घटाभाव किस संबंध से रहेगा स्वरूप संबंध से ये स्वरूप संबंध या तो प्रतियोगी होगा नहीं तो अनुयोगी होगा प्रतियोगिता अनुयोगिता अन्य तरह संबंधों को स्वरूप संबंध कह देते हैं तो अगर ये संबंध स्वरूप संबंध हो गया अर्थात ये या तो अनुयोगी रूप अथवा प्रतियोगी रूप हुआ कहते हैं कि संबंध ऐसा नहीं होगा यहाँ जो नित्य संबंध में संबंध कहा गया ये संबंध इसे भिन्न रूपेण ग्रहण होना चाहिए अर्थात तो अनुयोगिता प्रतियोगिता अन्य तरह कह देंगे वो संबंधी से भिन्न होगा नहीं होगा संबंध संबंधी भिन्नो ग्राह्य स्थित नित्य अभावादि सम्बन्ध अच्छा ये दिनोकरी में देखिये संबंध प्रतिक्रिया है आरंभ हुआ है जहां ननु से नित्य संबंधत्व समवाय लक्षणत्वे समवाय का लक्षण हो जाएगा नित्य संबंध अभी द्रव्य तो अभावादीना द्रव्य तो अभाव कहाँ मिलेगा द्रव्य अभाव कहाँ मिलेगा गुणादि मिलेगा तरह द्रव्य तो अभाव अभाव आदि नाम स्वात्मक स्व स्वरूप संबंधे अति व्याप्ति। द्रव्य अभाव ये जो गुण में मिलेगा तो ये अभाव स्वरूप संबंध से गुण में रहेगा तो होने से स्वात्मक स्वात्मक अर्थात द्रव्य तो अभाव रूप द्रव्य तो अभाव हो गया प्रतियोगी अनुयोगी हो गया गुण गुण में द्रव्य तो अभाव रहेगा तो प्रतियोगी रूप हो गया द्रव्य तो अभाव कहते हैं स्वात्मक स्वरूप संबंध है अतिव्याप्ति इनके द्रव्य तो अभाव गुण में गुण में सर्वता द्रव्यत्व अभाव रहेगा जैसे जल परमाणु का जो रूप है वह नित्य है तो वह नित्य रूप में द्रव्य तो अभाव ये नित्य रहेगा तो ये संबंध भी नित्य हो गया अगर आप कहेंगे कि नित्य सम्बन्ध समवाय तो जल परमाणु में रहने वाला द्रव्य तो अभावों का जो संबंध हो, वो भी समवाय हो जाए इसलिए कहते हैं कि वहाँ तो वो प्रतियोगिता संबंध हुआ वो संबंधी रूप ही हुआ वो नहीं होना चाहिए संबंध से संबंधी भिन्न संबंधी भिन्न अर्थात देखिए रामरुद्री में संबंधी भिन्न इति तथा चबंध प्रतियोगी अनुयोगी भिन्न ते ये यह जो यहाँ नित्य सम्बन्ध कहते हैं वो संबंध प्रतियोगी भी नहीं होना चाहिए और अनुयोगी भी नहीं होना चाहिए भिन्नत्व सति नित्यत्व सति संबंधत्व समवाय लक्षण प्रतियोगी अनुयोगी रूप नहीं होना चाहिए और नित्य संबंध होना चाहिए अतः प्रतियोगी अनुयोगात्मक स्वरूप संबंधे न अतिव्याप्ति प्रतियोगी अनुयोगी भिन्न संबंध होना चाहिए ये तो स्वरूप संबंध भी हो जा सकता है आगे दिनकमे संबंध संबंध भिन्न ग्राह्यस्तेन निभादी स्वरूपसबंधे न नित्य अभाव अर्थात जल परमाणु में अभाव ये नित्य अभाव ननु अगे आगे दिनक्रिमे नु समवाय से संबंध कि आशंक्या समवाय एक संबंध है इसमें क्या प्रमाण है कहते हैं मूल में त्र प्रमाण गुण क्रियादि विशिष्ट बुद्धिर विशेषण विशेष्य संबंध विषया विशिष्ट विशिष्टबुद्धिवाद दंडिपुरुष्ट विशिष्ट बुद्धिवत इति क्रियादि विशिष्ट बुद्धि ही पक्ष हो गया यहाँ तक विशेषण विशेष्य संबंध विषया ये साध्य अंश हो गया विशिष्ट विशिष्टबुद्धिवात् हेतु हो गया दंडीपुरुष विशिष्ट बुद्धिवत्त दंडी पुरुष जब दंडी कहते हैं दंडो अश अस्थिति दंडी तो ये विशिष्ट बुद्धि हो गया तो ये विशिष्ट बुद्धि में विशेषण विशेष्य सम्बंधो को विषय करता है विशेषण विशेष्य संबंध विषया ये क्या समाज करेंगे कैसे यश्यश्या बुद्धि है तो हाँ विशिष्ट बुद्धिया तो विशेषण च इति विशेषण तयोर तयोसबंध तदेव विषयो युद्धे जो विशिष्ट बुद्धि का तभी दंडी पुरुष में विशिष्ट बुद्धित्व तो रहेगा और विशेषण विशेष्य संबंध विषयत्व तो भी रहेगा इसी प्रकार गुण आदि विशिष्ट बुद्धि होने से जहां जहाँ विशिष्ट बुद्धित्व त्र विशेषण विशेष संबंध विषयत्व तो भी विशेषण विशेष संबंध विषयत्व रहेगा तो अभी गुण आदि विशिष्ट बुद्धि कहने से अर्थात गुण क्रिया आदि विशेषण करके कहीं रहेंगे आदि कहने से जाति व्यक्ति मतलब जाति और अवय अव अवय वो सब लेना पड़ेगा अभाव अभाव विशिष्ट वहां समवाय संबंध नहीं होगा ना अभाव यहाँ समवाय संबंध को सिद्ध करने के लिए इसलिए कहते हैं गुण क्रिया आदि विशिष्ट बुद्धि क्योंकि गुण क्रिया जब रहेंगे तो समवासम से रहेंगे इसलिए गुण क्रिया आदि आदि कहने से टीका में गुण क्रिया आदि इति ना जाति परिग्रह गुण क्रिया जाति ये सब जो विशेषण बन करके जहाँ रहेंगे वो विशिष्ट हो जाएगा दो नंबर दो नंबर विशेष संबंध क्या ये टिप्पणी कोई वेदांत नहीं है इसलिए घटेगा एक बड़ा कठिन अत्र विशेषण विशेष संबंध है तत्पुरुष समासे अच्छा विशेषण इति विशेष आनर्थक्य प्रसंगात पूर्वक बहुग्री समास प्रसंगा विशेष्यता द्वंद्वसमुवक प्रकारता विशेष्यताकता संसर्गता निरूपक प्रत्येक साध्यत्व लाभ अच्छा ये तो देखना होगा ये ऐसा नहीं घटेगा ये तो ये तो अर्थात ये व्याकरण कहते हैं यहाँ तो विशेषण विशेष यो संबंध जैसा हमने कह दिया तयो तो संबंध कहते हैं ऐसे अगर षष्ठी तत्पुरुष समासक करेंगे विशेषण और विशेष्य प्रसंगात विशेषण विशेष्य विशेष्योर इति अनथकीय प्रसंग यह अनर्थक पहले कैसा होगा इसको खुद ना पड़ेगा षष्ठी तत्पुरुष कहेंगे तो ये दोनों में अनर्थक्य क्यों होगा ये स्पष्ट नहीं होगी <clears throat> षण विशेष के प्रसंगात अनाथ के क्यों होगा विशेषण विशेष घटपट यो संबंध घटपट संबंध न थोड़ा कठिन है अनर्थक्य क्यों कह रहे हम कह सकते थे घटसे संबंध तो वहाँ ना वहा वहा दंडी पुरुषों कहने से हम दंडो अश अस्थिति दंडी कह दिए तो इसी प्रकार की यहाँ विशेषणम अश्य अस्थिति कह देंगे तो वो विशिष्ट हो जाएगा इस प्रकार के ना ये बहुत स्पष्ट नहीं है उसको थोड़ा अधिक विचार चाहिए अच्छा आगे मूल में एहते हैं न संयोग आदि बाघात समवाय सिद्धि अभी गुण क्रियादि विशिष्ट बुद्धि में कोई ना कोई विशेषण विशेष संबंध होना चाहिए क्योंकि जहाँ विशिष्ट बुद्धि होगा वहाँ विशेषण विशेष संबंध रहना पड़ेगा यदि विशेषण विशेष संबंध होगा तो संयोग संबंध को ले लीजिए वो भी तो विशेषण विशेष संबंध हो जाएगा तो कहते हैं संयोगादि बाधात ये संयोग आदि संयोग आदि संबंध या नहीं हो पाएगा क्यों नहीं हो पाएगा टीका में कहते हैं दिन गर्मी द्रव्य संयोग संयोगी नियमत द्रव्य द्रव्य के बीच में भी संयोग होगा इसलिए गुण क्रिया जाति ये दे दिया तो गुण क्रिया जाति ये जहाँ विशेषण बन करके कुछ विशेष में रहते हैं यहाँ संयोग संबंध नहीं हो पाएगा आगे अमवाय सबंधे पटावि प्रति तम यहाँ अति है निकन समय संबंध तो कलनाशी तो तो तो, अच्छा ये कुछ नहीं समवाय तो नानात्ववादीनाम तो नब्यानम नब्बे लोग कहते हैं कि समवाय नाना है प्राचीन लोग कहते हैं समवायस्तु एक एव कह देते हैं नब्बे लोग किन्तु नाना मानते हैं उक्त अनुमानेन न समवाय सिद्धि क्योंकि जो धैर्य गुण क्रिया आदि विशिष्ट बुद्धि इससे समवाय सिद्धि नहीं होगा क्योंकि समवाय तो प्रत्येक जागह में अलग अलग हो जाएगा आप एक जागह में समवाय सिद्ध करने पर भी अन्य जागा में नहीं हो पाएगा इसलिए कहते हैं उक्त अनुमान न, न समवाय सिद्धि संभवती अतिरिक्त अनंत अनंतमवायाना नाम तो प्राचीन लोग इसलिए कहते हैं कि अतिरिक्त अनंत अनंतमवाय संबंध कल्पना करने का अपेक्षा क्लिप्त अनतरूपाण संबंध तो औचि अनत आप अनंत पदार्थों का बीच में अनंत संबंध कल्पना करते हैं उससे बेहतर है कि अतिरिक्त अनंत समवायनाम नाम संबंधत्व तो कल्पना अनंत समवाय कल्पना करेंगे उससे अच्छा है कि तिरिक्त अनंत स्वरूपायम एवं संबंधत्व तो अर्थात तो वही संबंधी को संबंध मान लीजिए आप संबंधी अनंत हो गए उसको छोड़कर के दोनों का बीच में संबंध वो भी अनंत मानेंगे क्या जरूरत है वही संबंधी को ही मान लीजिए संबंध ये कहते हैं संबंध से औचित्य औचित इति तन्मते समवाय सिद्ध्यर्थम इसलिए ये नव्य मत प्राचीन मत सभी का मत में समवाय सिद्ध करने के लिए अभी दिन परी कह रहे हैं अर्थात संबंध हम क्यों स्वीकार स्वीकार कर, करते हैं हमको विशिष्ट बुद्धि होता है तभी तो कहते हैं कि ये विशिष्ट बुद्धि के लिए जैसे प्रतियोगिता अनुयोगिता ये मान लिए अर्थात तो वहां भी हम स्वरूप संबंध कह देते हैं अर्थात नव्यों का कहना है कि ये एक प्रकार की स्वरूप संबंध ही है ये दोनों का बीच में संबंधी से भिन्न एक संबंध नहीं है ये संबंधी ही संबंध है नव्य लोग यह कहा न अनंत समय समवा, समवाय नानात्ववादी नाम नव्यान नब्बे hmm. लोग समवाय को नाना मानते हैं अनंत होगा तो प्राचीन लोग उनको कहते हैं आप संबंधी अनंत तो माने और संबंधियों के बीच में संबंधों को भी अनंत तो मानते हैं क्या जरूरत है ये संबंधी को मान लीजिए कि वो स्वरूप समझ से रहता है अब जाति व्यक्ति में समवाय समंध से मानते हैं मान लीजिए स्वरूप सम्बन्ध से रहेगा तो हो गया क्या व्यक्ति से अलग है न व्यक्ति से अलग होगा किंतु रहेगा मतलब जाति ही अपने सम्बन्ध से जैसे कहते हैं घटा भाव भूतल से अलग है नहीं है है? किंतु स्वरूप समंज से रहता है तो जहां स्वरूप समंज से मानते हैं जैसे समवाय समवाय कपाल में रहेगा कपाल में जो समवाय रहेगा वो समवाय किस समंध से रहेगा स्वरूप समंध से रहेगा तो जैसे आप यहाँ स्वरूप संबंध मान लेते हैं ये स्वरूप संबंध क्या है या तो समवाय है नहीं तो कपाल है इसी प्रकार की ये समवाय क्यों मानते हैं कहते हैं इसी को स्वरूप संबंध ही मान लीजिए स्वरूप संबंध मान लेने से या तो प्रतियोगी रूप हो जाएगा नहीं तो अनुयोगी रूप हो जाएगा अर्थात तो और अनंत संबंध मानने का कोई जरूरत नहीं तो ये दोनों मत में ये देते हैं समाधान देते हैं ठीक है एक पंक्ति हो जाएगा सर अतः समवाय संबंधेन न पटत्विन्न समवाय संबंधेन न पटत्वावच्छिन्न कार्य इसके प्रति तादात्म्य संबंधेन न तादात्म्य संबंधेन तंतु, तंतु कारण हो जाएगा तो हेतुत्वात्ता अवच्छेद अवच्छेदक संबंध कार्य कौन हो गया पट कार्यता अवच्छेदक का संबंध समय तो कार्यता अवच्छेद का संबंधत्व समय की सिद्धि हो जाएगी अर्थात तो जहां भी समवाय मतलब ये कार्य समवाय संबंध से उत्पन्न होगा मतलब कार्यता अवच्छता तो का सम्बन्ध एक चाहिए और वही समवाय संबंध होगा यहाँ अनुमान देना पड़ेगा तादात्म्य सम्बंधावच्छिन्न द्रव्य निष्ठ कारणता तंतु तो हो गया कारण कहना संबंध है न तादात्म्य संबंध न तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न द्रव्य निष्ठ कारणता निरूपित कार्यता किंचित संबंध अवच्छिन्न तो क्यों कहेंगे तो जैसे प्रतियोगिता सम्बन्ध न ध्वंस आकर के प्रतियोगिता संबंध ध्वंस हो गया कार्य ध्वंसनिष्ठ कार्यता प्रतियोगिता सम्बंधावत छिन्न ध्वंसनिष्ठ कार्यतावत ध्वंस कार्य हुआ ध्वंस में रहेगी कार्यता कार्यता का अवच्छेद का संबंध जिस संबंध से ध्वंस जाकर के रहता है घट में किस संबंध से प्रतियोगिता संबंध से तो प्रतियोगिता सम्बंध अवच्छिन्न ध्वंसनिष्ठ कार्यतावत जैसे कह दें ध्वंस कार्य है उसमें कार्यता कार्यता अवच्छेद का संबंध जैसे प्रतियोगिता हुआ तो कार्यता का अवच्छेद का संबंध होना पड़ेगा जैसे ध्वंस में दिखा दें अभाव में दिखाएं इसी प्रकार की यहाँ दिखा देंगे तो जो भी तादात्म्य संबंध न द्रव्य कारणता तिरूपित तो तो कार्यता जो होगा वो कार्यता का कोई ना कोई एक अवच्छेद का संबंध होगा तो वही अवच्छेद का संबंध संबंध आज यहाँ तक ओम शंकरं शंकराचार्यं वतराय सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवंत पुनः पुनः श्वरो गुरुरात्ती मूर्ति वेद विभागि व्योम व्याप्तदेहाय दक्षिणा मूर्त नम शांति शांति शांति